ृंदावन विहारी की परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज पूज्य संतवृंद शमादरणीय झुंझुनवाला जी खेतान जी कन्नोडिया जी अशोक पाल जी समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों हम सभी लोग पुनः श्री रामकृष्ण मिशन के पावन प्रांगण में ज्ञानी भक्त प्रहलाद जिनका जीवन ही अत्यंत विलक्षण और आनंदमय है की चर्चा में अपने मन बुद्धि और चित्त को ले चलते हैं भगवान के ध्यान भजन में चर्चा में तीन का उपयोग है मन बुद्धि और चित्त अहंकार को छोड़ दिया गया है मन कान के पास रखो तो ठीक से सुन सकोगे बुद्धि से निर्णय करना है और चित्त में स्टोर करना है जिससे पीछे भी हमको याद रहे अहंकार को लेके आओगे तो तीनों काम करेंगे नहीं मैं इतना बड़ा ऑफिसर मैं इतना बड़ा उद्योगपति मैं इतना बड़ा विद्वान तो वो उसी में रह जाएगा बाकी उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इसलिए सुन हुत मन बुद्धि चित्त लाई वो जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा और संत के पास जाओ तो तीन का प्रयोग करो मन बुद्धि और चित्त अहंकार को छोड़ के आओ तो यहाँ पर भक्त प्रहलाद ज्ञानी भक्त प्रहलाद अपने पिताजी के पास हैं हिरण के पास साष्टांग उनको प्रणाम किया है और हिरण ने अपने गोद में बैठा कल के बड़े प्रेम से पूछा है बेटा प्रहलाद इतने दिनों में विद्यालय में गुरुकुल में रहने के बाद आपने सबसे अच्छी बात क्या सीखी वो हमको सुनाओ स्वाभाविक जैसे बच्चों से पूछा जाता है और प्रहलाद जी की निर्भीकता देखें, हिरण कशपू की गोद में ही बैठे और भजन की बात किनके कह रहे हैं नारायण की पिताजी सबसे अच्छी बात तो मेरे को यही लगी है कि अगर मनुष्य शरीर मिला है और बुद्धि जीवन में प्राप्त है तो सारे जंजालों को छोड़ करके प्रपंचों को छोड़ करके मनुष्य का पहला काम है भगवान हरि का भजन करना नारायण का भजन करना नारायण नारायण का नाम सुनते ही हिरण कशपू तो चौंक जाता है नारायण ये नारायण का नाम जानता कैसे है? क्योंकि नारायण के विषय में तो मैंने इसको कभी बताया नहीं नारायण इसको कभी मिला नहीं और हिरण कशपू का ऐसा मानना है कि इसके जन्म के पहले तो मैं नारायण को समाप्त कर चुका भागवत में संकेत है लेकिन दूसरे पुराणों में एक कथा है कि हिरणकश को जब तपस्या करके बरदान प्राप्त हो गया कि उसकी मौत नहीं होगी तो स्वर्ग से पहले भी उसने वैकुंठ में आक्रमण किया भगवान नारायण को मारने के लिए अब तो उसकी मूर्खता की पराकाष्ठा है वो तो सोचता है मैं तो अमर हूं लेकिन नारायण को मार डालूंगा अगर तू अमर हो सकता है जिनके वरदान से तो वो अमर स्वयं क्यों नहीं होंगे तो बैकुंठ पहुँच गया और बैकुंठ में जब नारायण ने देखा कि तो यहाँ भी आ गया चाहते तो वहीं पर उसका उद्धार कर देते लेकिन वहां उद्धार करते तो प्रहलाद जी की यश गाथा आगे नहीं चलती नारायण वहां से अंतर्धान हो गए बैकुंठ छोड़ दी हिरण ने बहुत खोजा बैकुंठ में मिले ही नहीं और अंतर्धान हो करके उसी के हृदय में छिप गयी अब कहा खोजे जब उसी के हृदय में छिप गए तो अब खोजे कहा भाई बाहर खोजेगा कि कहा गए कहाँ गए अपने अंदर बैठे हो तो विश्वास ही नहीं कर सकता है वो निश्चिंत होकर के आ गया कि मेरे भय से नारायण कहीं भाग गए और लगता उन्होंने जीवन समाप्त कर दिया वो तो निश्चिंत था इधर जब प्रहलाद ने नारायण का नाम लिया नारायण का भजन करना चाहिए हिरण कशपू को लगा कि नारायण तो इसके जन्म के पहले मैंने समाप्त कर दिया था नारायण के विषय में जनता कैसे पहला प्रश्न तो यही वो जो संडा मर्ग थे गुरु पुत्र वो आए थे पुरस्कार लेने के लिए प्रहलाद जी इतना सुंदर पढ़ते है पिताजी को सुनाएंगे तो हमको पुरस्कार मिलेगा हिरण कशपू ने टेढ़ी नजर से देखा शंडा मर्ग की तरफ मूर्ख तुम लोग यही पढ़ाते हो विद्यालय में मेरे दुश्मन के विषय में पढ़ाते हो ये बोलता है नारायण का भजन करना चाहिए यही तुम शिक्षा देते हो वो चंडा मर्ग तो घबराए क्योंकि उन्होंने तो शिक्षा दी ही नहीं थी लेकिन अब राजा के सामने जल्दी बोल भी नहीं सकते चुप लगा गए डांट सुन लिया जब चुप लगा गए तो हिरण कष्ट भी तो आखिर भगवान का सेवक है बड़ा बुद्धिमान है उसने विचार किया कि चंडा मर्ग में इतना साहस तो नहीं हो सकता कि मेरे दुश्मन का पाठ पढ़ावे लेकिन समस्या ये है कि नारायण के विषय में जानता कैसे है नारायण के विषय में इसको जानकारी हुई कहा से तो हिरण कशपू का अनुमान प्रायः ठीक निकला हिरण कशपू चंडा मर्ग से पूछते हैं, बोले है की अगर तुम लोग नहीं बताते हो नारायण के विषय में तो मेरे को एक संदेह है नारद जी मेरे को रोज संगीत सुनाने मेरे महल में आते और मेरे महल के बाद कहीं वो विद्यालय तो नहीं जाते क्योंकि नारायण के सबसे बड़े प्रचारक कौन है नारद जी तो कहीं नारद जी तो विद्यालय नहीं जाते हैं जो मेरे बाद इनको नारायण का पाठ पढ़ाते हो अनुमान उसका ठीक है लेकिन स्थान थोड़ा गड़बड़ा गया नारायण नारायण के विषय में प्रहलाद जी ने नारद जी से ही सुना है लेकिन वो गर्भावस्था में सुना है विद्यालय में नहीं सुना है माँ के गर्भ में थे तब नारद जी से सुना क्यों प्राय जितने लोगों को भगवान की भक्ति में लगाने का सबसे बड़ा काम नारद जी करते हैं जितने लोगों का घर छोटा है उनमें सबसे ज्यादा घर छोड़ाने वालों में पहला नंबर नारद जी का और इसलिए नारद जी को साप भी मिला है क्या साप मिला है दो घड़ी से ज्यादा एक स्थान पे नहीं रखोगे क्यों एक हफ्ता प्रवचन करोगे तो शायद किसी बच्चे का मन हो जाए बाबा बनने का जब दो घड़ी से ज्यादा रोकोगे ही नहीं तो प्रवचन कहा से दक्ष ने साप दिया हा? क्योंकि दक्ष के बच्चों को उपदेश करके बाबा बना देते थे महात्मा बना देते थे क्यों क्यों बना देते थे नारद जी जानते थे कि जो आनंद महात्मा बनने में है वो गृहस्थ बनने में नहीं है आपका क्या मानना है <laughs> क्यों भाई आ? आप लोगों को क्या लगता है हम लोग ज्यादा आनंद में हैं, कि आप लोग ज्यादा आनंद में हाँ मैं ना तो अब आगे की यात्रा किधर होगी <laughs> बात सही है नारद जी जानते हैं नारद जी किसी का नुकसान नहीं करते थे लेकिन वो सच्चाई का पाठ अरे भाई सबका भला हो सभी आनंदित हो हमारा तो सनातन धर्म का सूत्र ही है सर्वे भवंतु सुखी सर्वे संतो निराम सर्वे भद्राणी पश्चंतु माँ कश्चित दुख भाग भवे ये तो सनातन धर्म का डिमडिम घोष है तो नारद जी महाराज सबको उपदेश देते प्रेरण कश्यों का अनुमान तो ठीक लगा कहीं नारद जी तो नहीं जाते विद्यालय चंडा मर्क ने कहा महाराज नारद जी जाते तो नहीं है लेकिन फिर भी हम और देख रेख रखेंगे क्योंकि नारद जी महल में तो रोज आते हैं संगीत सुनाते हैं हिरण कशपू को संगीत की सेवा उनकी थी अब वो जाते हैं चंडा मर्क डांट खाने के बाद पुरस्कार की जगह डांट मिली और डांट खाने के बाद विद्यालय में गए और प्रहलाद को डांट करके पूछा बुद्ध वेद परकृता होता होते भवत ये तुम्हारी जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है हाँ ये देखो ये असुर लोग है ना प्रहलाद के इतने सुंदर बुद्धि को क्या कह रहे हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी हा एक बार जब मैं छोटा था छोटा मतलब मैं 25, 26 साल का रहा होगा, तो दिल्ली से ही जा रहा था कलकत्ता तो एयरपोर्ट पे तो वो जो सिक्योरिटी पुलिस वाले रहते ना गेट पे वो तो मेरी तरफ देख रहा बहुत देर से देख रहा था और मेरे को डॉक्टर रागनी छोड़ने के लिए गई थी मैं तो अंदर चला गया और देखता रहा मैं कलकत्ता पहुंचा तो डॉक्टर रागनी का फोन आया बोले पुलिस वाला मेरे को बुला के पूछ रहा था इस बच्चे का भाग्य किसने खराब किया ये <laughs> छोटा सा बच्चा इसको बाबा जी किसने बना दिया इसका तो भाग्य खराब कर दिया तो आप देखो ये अपना अपना दृष्टिकोण है हा? वो इतना उसको दया आ रही थी मेरे ऊपर तो मेरे तरफ तो देखे जा रहा था बाद में उससे पूछा डॉक्टर रागनी से इस बच्चे का भाग्य खराब कर किसने किया यहाँ तो पर नारद जी के विषय में वो चंडा मर्ग पूछते हैं प्रहलाद जी से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट किसने की ये जो तो पिताजी को सुना रहा था कहां से सिखा नारायण का भजन करना चाहिए नारायण का भजन कर कौन सिखाया तुमको हमने तो सिखाया नहीं और यहाँ दूसरा कोई आता नहीं तुम्हारे पिताजी कह रहे थे नारद जी नहीं सिखाए तो नारद जी हमारी जानकारी में तो नहीं आए कहाँ से सीखा तुम अब वहां पर जो प्रहलाद जी ने जवाब दिया है इतना सुंदर जवाब भावपूर्ण जवाब क्योंकि संत के हृदय से तो एक आनंद की लहर ही निकलती बड़ी सुंदर बात कहते सुखदेव जी कहते बुद्धि भी दूरयानु क्रमणो निरूप्य मुह्यं बत्मनिवेदनो ब्रह्मा दयो है मे मतिम अरे गुरुपुत्रों जिस परमात्मा की माया से ये सारा संसार अपने और पराये के चक्कर में पड़ा हुआ है जिस परमात्मा की कृपा से ब्रह्म ज्ञानियों का अपने और पराये का भेद मिट जाता है जिनके माया से संसार अपने पराये के चक्कर में पड़ा है और उसी परमात्मा की कृपा से संतों का अपने और पराये का भेद मिट जाता है वो नारायण वो भगवान इतना सुंदर दृष्टान्त दिया प्रहलाद जी ने बोले वो जो नारायण के चरण है ना चरण वो है चुंबक और मेरा मन है लोहा चुंबक के पास अगर लोहा चुंबक आप समझ ना, मैग्नेट तो अगर चुंबक के पास लोहा को रख दिया जाए तो चुंबक के प्रभाव से लोहा खींचता है कि अपनी शक्ति से जाता है कैसे जाता है चुंबक के प्रभाव से लोहा चुंबक की तरफ चला जाता है उससे चिपक जाता है और प्रहलाद जी ने कहा से दृष्टान्त तो खोजा है बोले नारायण के चरण है चुंबक मेरा मन है लोहा नारायण ने अपने आप मेरे मन को खींच लिया है और अपने चरणों में लगा लिया है मैं कौन होता हूँ कौन सिखाएगा ये खाने से नहीं आता है कितने महात्मा सिखाते रहते कितने संत सिखाते रहते क्या सिखाने से भक्ति आ जाती है हा? बड़े बड़े महापुरुषों के साथ रह करके भी प्राय ये भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति दिखाई नहीं देती प्रहलाद जी की आंखों से प्रेम की आंसू बहन लगे तो नारायण की कृपा है संडा मर् गुरुदेव ये कोई सिखाने से नहीं है, तो कौन सिखाएगा इसको कोई पढ़ने की चीज नहीं उनकी कृपा से हुआ संडा मर्ग इस बात को क्या समझे बोले तू तो कुल अंगार है तू तो कुल को नष्ट करने वाला बालक है जो तुम्हारे पिता का दुश्मन है उसकी भक्ति की तू बात करता है अभी तेरी बुद्धि हम ठीक करते बहुत डांटा डपटा उल्टा सीधा का प्रहलाद जी समझ गए इन लोगों को समझाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है ये लोग समझेंगे नहीं इनका स्तर नहीं है एमए क्लास के बाद आप पांचवी कक्षा के बच्चे को समझाओ तो समझेगा क्या नहीं समझेगा वो तो सोचेगा पता नहीं इसको क्या हो गया वो सोचेगा इसी की बुद्धि खराब हो गई तो इसीलिए वो प्रहलाद जी महाराज मौन लगा गए लेकिन उनको कहीं कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं संडा को भी प्रणाम करते हिरण कष्टों को भी प्रणाम करते है क्यों शंडा मर्क के अंदर भी उनको अपने ठाकुर का दर्शन होता है हिरण कशपो के अंदर भी उनको अपने ठाकुर का दर्शन होता है प्रहलाद ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया लेकिन पिताजी या गुरु जी के कहने के बाद भी कभी भक्ति पथ का त्याग नहीं किया ये साधक के लिए सीखने की बात है सामान्य हाँ। धर्म है माता पिता का आदर करना गुरु का आदर करना लेकिन माता पिता और गुरु अगर भगवान की भक्ति का विरोध कर रहे है या व्यवधान डाल रहे हैं तो अपमान मत करो लेकिन उनके कहने से भक्ति साधना का त्याग मत करो आ, जाके प्रिय तुलसीदास जी ने लिख दिया न, पत्रिका में जाके प्रिय नाम बै ताहि कोटि बैरिसम जद्यपि परम सने ही, आ, तुमसे बहुत प्रेम करता हो लेकिन भगवान के रास्ते में विरोध करता हो ऐसे व्यक्ति का संग करना नहीं चाहिए यद्यपि परम सने तजो पिता पहला दृष्टान्त यही आया है तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बली गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भे मंगलकारी विशेष धर्म यह है अगर कोई भी माता पिता हो गुरु हो भाई हो पति हो पत्नी हो अगर भगवान के रास्ते का विरोध करता है तो उसका अपमान तो मत करो लेकिन उसकी बात मान करके अपने साधना के पथ का त्याग मत करो ये प्रहलाद जी का जीवन फिर वही साधना होने लग गई प्रहलाद जी के वही शिक्षा दीक्षा जो पुरुषार्थ चतुष्ट है ना उसमें तीन ही पढ़ाते थे धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ की चर्चा वहां नहीं होती थी उनके गुरुकुल में क्योंकि वो तो आसुरी शिक्षा है दैवी शिक्षा में मोक्ष पुरुषार्थ की चर्चा है धर्म अर्थ काम और धर्म केवल वही सामान्य धर्म माता पिता की बात को मानो जो भी कहें उसको ब्लाइंडली फॉलो करो ये सब सिखाया जाता है वहाँ असुरो में भी सिखाया जाता है एक सत्य घटना है पूजा रामकिंकर जी महाराज से आप लोग परिचित ही होंगे रामायण के इस शताब्दी के विलक्षण वक्ता थे उनको एक स्थान पर आयोजन हुआ शायद बिलासपुर में या रायपुर में मेरे को ठीक याद नहीं है सिंघानिया परिवार आयोजक था तो उनको पिताजी ने उनको जो विषय दिया वो विषय दिया पिता की आज्ञा का पालन का अनुचित उचित विचार ती जे पाल पीतु बहन ये पंक्ति उनको दी गई भाई पिताजी जो भी कहें उसमें उचित अनुचित का विचार करके उसका पालन करना चाहिए अब तो पंडित जी को महाराज को पंक्ति दी गई वो तो बड़े प्रेम से पिता की महिमा पर बोलने लग गए माता पिता की महिमा पर बोलने लग गए दूसरे दिन उनके तीन बच्चे थे तीनों बच्चे पंडित जी के पास आए पंडित जी से कहा कि आपको मालूम है कि ये सब्जेक्ट आपको क्यों पिताजी ने दिया है। बोले नहीं भाई पिता की माता पिता की महिमा के लिए दिया होगा बोले नहीं पिताजी की आयु 60 साल की हमारे माताजी का शरीर पूरा हो चुका है तीन बच्चे हैं हम लोगों के भी शादी विवाह हो चुके पिताजी अब दूसरी शादी करना चाहते हैं हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं तब पिताजी आपसे कथा के माध्यम से कहलाना चाहते हैं कि पिताजी जो कहें उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए <laughs> माने आप कल्पना देखे व्यक्ति की बुद्धि कहाँ तक जा सकती है कहा अपनी बुद्धि को लगाता है तो अगर पिता इस ढंग की बात करे तो विशेष धर्म को अपनाना चाहिए विशेष धर्म क्या है जहाँ भगवान के रास्ते पर बाधा पड़े जहाँ सुख शांति में बाधा पड़े वहाँ विनम्रता पूर्वक उसको मना करो अपमान मत करो माता पिता का भाई का पति का गुरु का लेकिन विनम्रता पूर्वक संडा मर्क को कभी अपमान नहीं किया प्रहलाद जी ने लेकिन उनके बात सुन करके कभी भगवान के भजन का परित्याग भी नहीं किया शंडा मर के फिर पढ़ाने लग गए प्रहलाद जी अब उनसे कोई चर्चा करते नहीं थे जानते थे इनको तो उल्टा ही असर पड़ेगा कोई फायदा नहीं एक साल बीत गया अब उनको लगा कि अब प्रहलाद जी सुधर गए सुधरने की परिभाषा जानते सुधर गए माने नारायण को भूल गए सुधर गए मतलब नारायण को भूल गए फिर बड़े प्रसन्न हुए प्रहलाद जी को एक साल के बाद फिर ले गए इस बार माता जी के पास ले गए कयाधू के पास माता जी को प्रहलाद जी ने प्रणाम किया प्रणाम करने के बाद माता जी ने स्नान कराया सुंदर भोजन कराया सुंदर वस्त्र पहनाए और पिताजी के पास भेज दिया हिरण के पास हिरण ने महाराज प्रहलाद जी को देखा तो बड़ा प्रसन्न क्योंकि सबसे बड़ी बुद्धिमान यही थे चारों बच्चों में सबसे बुद्धिमान यही थे हिरण का बहुत प्रेम था प्रहलाद जी के प्रति और प्रहलाद जी क्या बड़ी विनम्र था साष्टांग प्रणाम किया पिताजी को हिरण कशपू के आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग जाते थे जब प्रहलाद जी को देखते दे थे इतना मेधावी बच्चा उठा के गोद में बैठा लिया प्रेम के आंसू बहने लग गए इस बार हिरण कशपू ने बड़ी बुद्धिमानी से पूछा क्योंकि पिछली बार तो पूछा था जो बात अच्छी लगी हो वो सुनाओ ईश्वर हिरण कशपू कहता है प्रहलाद उच्चताम तात स्वधीतम किंचित उतम एक साल में तुम्हारे गुरु लोगों ने जो पढ़ाया है उसमें से कुछ अच्छी बात सुनाओ अब पता लग जाएगा जायेगा की ने क्या पढ़ाया हा? तुम्हारे गुरु लोगों ने जो पढ़ाया है उसमें से कोई अच्छी बात सुनाओ प्रहलाद जी की निर्भीकता देखे जानते हैं कि नारायण के विरोधी हैं हमारे पिताजी उन्हीं के गोद में बैठे डर क्यों नहीं लग रहा है निर्भीक क्यों है क्योंकि जानते हैं कि हमारे नारायण के बिना पिताजी भी एक पत्ता हिला नहीं सकते हैं यही निर्भीकता का रहस्य था जो दैवी संपदा है सोलह लक्षण उसके जो बताए गए पहला लक्षण अभयम सत्व पहला लक्षण है अभय निर्भीकता जो भगवान से जुड़ा होगा वो निर्भीक होगा क्यों वो जानता है होई है सोई जो राम रचि राखा को कर बढ़ावा साखा राम किन् चाहे सोई हो अन्य था नहीं कोई ये दो चौपाई हमारे गुरुदेव बहुत बोलते थे बोले जो भक्त है उसको इस चौपाई पे अगर भरोसा नहीं तो भक्त किस बात का है तो प्रहलाद जी को तो हिरण हिरणकश्यू के अंदर भी अपने ठाकुर जी का दर्शन होता बड़े निर्भीक है और तो हिरण कश्यू की गोद में बैठे बैठे, बैठे भगवान विष्णु की भक्ति का वर्णन करने लग आप कल्पना कर सकते उस दृश्य का हिरणकश्यपू जैसा असुर जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती थी भागवत में लिखा है तो समुद्र में आ, लहरें उठने लग जाती थी समुद्र रत्न निकाल के बाहर फेंक देता था वृक्षों में फल आ जाते थे इतना उसका प्रभाव था इतनी प्रकृति उससे डरती थी आसमान में चित्र दिखाई देने लग जाते थे देवता कांपने लग जाते थे वो प्रभावशाली हिरणकश को जहाँ ब्रह्मा जी वेद पाठ रोज सुनाते हैं जहाँ नारद जी संगीत सुनाते हैं वो हिरण कशपू उसी हिरणकशपू की गोद में बैठे हुए प्रहलाद जी भगवान नारायण की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो उनका कट्टर दुश्मन हिरण कशपू क्यों क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पिताजी के अंदर भी उनके नारायण बैठे हुए इसलिए भय नहीं भय तभी लगता है जब हमको भगवान भूल जाते बड़ी सुंदर बात कहते प्रहलाद जी वण कीर्तनम विष्णो स्मरण पदसन अर्चनम वंदनम दाश्यं सख्यम आत्मनिवेदन पुंसाता भक्तिवक्षणा क्रियते भगवत तेधी पिताजी मैंने जो कुछ पढ़ा है उसमें सबसे अच्छा मेरे को एक ही बात लगी है भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करना चाहिए श्रवण विष्णु फिर विष्णु आगे अब तो सीधा स्पष्ट हो गया कि संडा मर के ही विष्णु के विषय में पढ़ा रहे क्योंकि पूछा गया है तुम्हारे गुरु से जो तुमने पढ़ा है उसमें से कुछ अच्छी बात सुनाओ और हिरण कशपू को यह भरोसा है कि प्रहलाद जी झूठ नहीं बोलते है। ये भरोसा हिरण कशपू को भी भरोसा है प्रहलाद झूठ नहीं बोलते और पूछा गया कि तुम्हारे गुरु ने जो पढ़ाया है वो बताओ तब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि प्रहलाद जी झूठ नहीं बोलते और ये बात इनके स्टंडा ने पढ़ाई नहीं तो फिर सच्चाई क्या है वह प्रहलाद जैसे यहाँ पर टीकाकार लिखते हैं जो गौड़ी संप्रदाय के टीकाकार है जीव गोस्वामी जी विश्वनाथ चक्रवर्ती जो दोनों बंगाल से ही है बड़े अच्छे महापुरुष हुए गौड़ी संप्रदाय के वो लिखते हैं बोले प्रहलाद जी से पूछा गया था कि तुम्हारे गुरु ने जो पढ़ाया हो उसमें से अच्छी बात सुनाओ प्रहलाद जी से ये नहीं पूछा गया था कि संडा मर्क ने जो पढ़ाया उसमें सुनाओ प्रहलाद जी अपना गुरु तो चंडा को मानते ही नहीं प्रहलाद जी अपना गुरु तो नारद जी को ही मानते और उन्होंने स्कूल की शिक्षा के पहले गर्भ में ही ये सब सिखा दिया था जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तो उनसे पूछा गया तुम्हारे गुरु ने जो सिखाया है वो हमको सुनाओ तो सुनाने लग गए अर्थात संडा मर्क भी झूठे नहीं है और प्रहलाद जी भी झूठे नहीं है हा? देखो ठाकुर की लीला वो सुनाते हैं है की गोद उनके मंच बनी हुई वहीं पे बैठे बैठे सुना रहे उनकी निर्भीकता पांच साल का बालक आप कल्पना कर सकते कितना उनके जीवन में निर्भीकता है निश्चिंतता है आनंद है भगवत भक्ति का रस है हा? कोई चिंता नहीं जब भगवान हा? जब जान की नाथाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो कितने निर्भीक है उनका जीवन बोले पिताजी भगवान अगर सुनना है तो भगवान की कथा का श्रमण करो बाकी सुनने से कोई फायदा नहीं है, दुनियादारी का चक्कर हमारे गुरु जी कहते थे देखो तुम्हारे दरवाजे पर कोई कचरा फेंक दे तो झगड़ा करते हो करते हो कि नहीं तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारी दुकान में कोई कचरा फेंक दे तो झगड़ जाते हो लेकिन तुम्हारे कान के रास्ते तुम्हारे हृदय में लोग कचरा फेंकते हैं उसको तुम बड़े प्रेम से सुनते हो उसको झगड़ते नहीं हो क्या क्यों कचड़ा फेंक रहे हो हमारे हृदय में कचड़ा फेंकते है ना लोग बल्कि इतना प्रेम से सुनते हैं कि शायद कथा से उसका नंबर ज्यादा अच्छा होता है उसमें न धूप लगती है न बरसात लगती है न ठंडी लगती अगर कोई बता दिया कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था अच्छा फिर आगे क्या बोला हाँ। फिर तो प्रश्न में प्रश्न जिज्ञासा पे जिज्ञासा कथा में भले जिज्ञासा न हो हाँ। फिर न धूप लगेगी नींद आएगी न ठंडी लगेगी हाँ। लेकिन वो फेंकता क्या है कचरा हाँ। तुम्हारे हृदय एक घंटा दुनिया की चर्चा सुनो चार घंटे तक आपका मन बेचैन रहेगा और एक घंटा भगवान की चर्चा सुनो चार घंटे तक आपका मन आनंद में रहेगा तो क्या सुनना चाहिए क्या सुनना चाहिए और क्या सुनते हैं इसलिए जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं ना हमारे गुरु जैसे जब कोई कुछ चर्चा करता था दुनिया की चर्चा आ? गुरु जी बोलते थे सब चर्चा से क्या फायदा तुम साधु हो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास साधु हो के दुनिया की चर्चा करते हो कुछ भगवत चर्चा करो ब्रह्म चर्चा करो दूसरी चर्चा होती थी तो बंद कर देते थे एक बार दो साधक शायद कनोड़िया जी को ध्यान में होगा मैं नाम नहीं लूंगा गुरुजी जी की सेवा में जो रहते थे साधु वेश में झगड़ गए झगड़ने के बाद गुरुजी के पास शिकायत लेके गए जो शिकायत लेके गए थे गुरु ने शिकायत तो सुना की नहीं सुना उनसे एक प्रश्न पूछा बोले तुम्हारा ब्रह्म चिंतन पूरा हो गया तुमको ये सब करने का समय कैसे मिला हा? वो क्या करता है वो क्या करता है तुम कब देखते हो कब सुनते हो तुम्हारा ब्रह्म चिंतन आत्मचिंतन साधना पूरी हो गई क्या वो वहां से भाग गया शिकायत ही छोड़ के भाग गया अभिप्राय महापुरुष जो होते हैं, वो दुनिया की चर्चा को बढ़ावा नहीं देते पूजिया आनंद महिमा का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है हरी कथा कथा बाकी सब व्यथा और वृथा हरि कथा कथा भगवान की कथा है श्रवणम विष्णु हो भगवान की कथा सुनो तो भगवान का कीर्तन भगवान की चर्चा और ये कथा हमारे गुरु जी कहते थे हर लगे न फिट करी रंग चोखा आ जाए यहाँ पर आपको हम क्या दे रहे या पूज्य स्वामी जी बैठने की व्यवस्था कर दिए आपको प्रेम से हम लोगों को बुला लिए आप कथा सुन रहे हैं आप अपने घर में टीवी देख सकते हैं फोनस रिसीव कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर सब छोड़ के आते हैं क्यों उसमें वो रस नहीं मिलता जो रस भगवान की कथा में मिलता है हाँ। कथा शब्द का अर्थ ही होता है कम सुखम कम शब्द क्या अर्थ होते हैं? कम का अर्थ जल भी होता है कम का अर्थ ब्रह्मा भी होता है कम का अर्थ, अर्थ आनंद भी होता है कम आनंदम स्थापयती इत कथा जो जीवन में आनंद स्वरूप परमात्मा की स्थापना कर दे उसका नाम होता है कथा हा? कम कथम अस्ति? वो परमात्मा कैसा है कहाँ रहता है क्या करता है ये जिसमें बताया जाए उसका नाम है कथा श्रवणम अगर सुनना है तो भगवान की कथा सुनो कितना रस आता है कितना आनंद आता है भगवान की कथा में भगवान की चर्चा में आप उस व्यक्ति के जीवन की कल्पना करो जो भगवत चर्चा के अलावा ना दूसरी चर्चा करता है और ना सुनता है आप कहेंगे व्यवहार कैसे चलेगा ठीक है व्यवहार चलाओ जितना जरूरत है जरूर चर्चा करो लेकिन अगर कथा में व्यवहार भूल भी जाओगे तो तुम्हारा व्यवहार ठाकुर जी चलाएंगे उससे अच्छा तुम नहीं चला सकते जितना अच्छा ठाकुर जी चलाएंगे भक्तों का व्यवहार ठाकुर जी चलाते करके देखना थोड़ा भरोसा करके देखना थोड़ा छोड़ के देखना गुजरात में भूकंप आया था ना भूकंप आप लोग सब जानते बहुत खराब भूकंप आया था अहमदाबाद में अपने गुरु जी के एक शिष्य हैं राजू जानी बल्लभ संप्रदाय के उनकी सेवा पूजा है लाला की सेवा तो सुबह के समय भूकंप आया था आप लोगों का ध्यान होगा आठ नौ के आसपास आया था सुबह वो तो लाला की सेवा कर रहे थे घर के लोग सारे निकल के भाग गए अगल बगल की बिल्डिंगे भी गिर गई कई इनके बिल्डिंग में भी क्रेक आया लोगों ने कहा बाहर निकलो गिर जाएगी बिल्डिंग बोले लाला की सेवा बीच में छोड़ के बाहर नहीं निकलूंगा जाना ही है तो लाला की सेवा करते हुए जाऊंगा इससे अच्छे मौत भी कहाँ आएगी लाला आप कल्पना कर सकते हैं, आज भी वो दंपती है अहमदाबाद में चारों तरफ की बिल्डिंग गिर गई लेकिन वो बिल्डिंग आज भी खड़ी है अभी तक वो नहीं गिरी थोड़ा सा क्रेक आया तो ये कोई सामान्य घटना है नहीं ये कोई संयोग नहीं है ठाकुर की लीला है तो व्यवहार करो ठीक है जितना आवश्यक है करो लेकिन अगर हाँ ठाकुर की सेवा में व्यवहार भूल जाओगे तो मेरे को लगता है शायद व्यवहार ज्यादा अच्छा होगा पहले कई बार मैं अपनी बात बताऊ कथा के विषय में प्राय मैं जिस सब्जेक्ट पे बोलना होता थोड़ा पढ़ के आता हूँ देख के आता हूं लेकिन कई बार व्यस्तता में नहीं समय मिलता है देखने का पढ़ने का तो पहले पांच सात साल पहले मेरे को लगता था कि आज तो देख ही नहीं सका आज कैसे बोलूंगा क्या बोलूंगा लेकिन आपको सच बताऊ में व्यासासन से कह सकता हूँ जिस दिन कुछ नहीं देखता था उस दिन कथा ज्यादा अच्छी होती थी और ज्यादा आनंद आता था हाँ वो ठाकुर आप करके देखो थोड़ा थोड़ा छोड़ के देखो एक बार अरे दुनिया पर इतनी बार छोड़ा है इतनी बार परीक्षण दुनिया का किया है ठाकुर जी कहते हैं एक बार मेरी भी परीक्षा तो ले लो ना हा? मत छोड़ो परीक्षा तो ले सकते हो ना एक बार मेरे पे छोड़ के देखो श्रवण प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी अगर श्रवण करना है तो ठाकुर की कथा का श्रवण करो कीर्तन बोले कीर्तन करना है माने बोलना है वाणी का उपयोग आप खाली बैठे हैं कोई काम नहीं भगवान का नाम उच्चारण करो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आप हाँ, अगर थोड़ा सा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति ना आप नाम लेते चलेंगे और एक जैसे मिसरी की डली घुलती रहती है ना ऐसा एक रसा स्वादन होता रहेगा हाँ जो करते हैं उनको पता है धीरे धीरे मधुर मधुर नाम चलता रहे उपांशु रूप में नहीं बोले अगर लोगों को डिस्टर्ब होता है, तो बाहर नहीं बोले अंदर अंदर चलता रहे काम करते रहे एक ऐसा रस आएगा हाँ की वो रस आपको पकड़ लेगा बाहर के रसों को छुड़ा देगा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अगर सेवा ही करनी है तो ठाकुर की करो ना दुनिया के सेवा करते करते तो थक गए लेकिन रिजल्ट आपको रिटर्न पूरा मिलने वाला है कि नहीं है क्यों भाई है नहीं है। सब लोग कहते हैं नहीं है और ठाकुर जी की थोड़ी सेवा करो बहुत सारा रिटर्न मिलेगा थोड़ी सी सेवा वहां थोड़ा करोगे बहुत मिलेगा एक गीतावाटिका में बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं पूज राधा बाबा जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष हुए मैं दो बार उनके दर्शन किया गीता वाटिका गोरखपुर उन्होंने अपने सत्संग सुधा में एक वाक्य लिखा है बोले देखो भगवान ने भगवत गीता में प्रतिज्ञा किया है ये यथा माम प्रपद्यंत तांस तथय मेरा जो जिस भाव से भजन करता है मैं उसका उसी भाव से भजन करता हूँ ये बात आप लोग सब जानते है तो बाबा ने कहा कि अगर तुमको व्यवहार में भी सफल होना है तो भी भगवान के भजन करने में फायदा ही फायदा है बोले कैसे बोले तुम अपना सब कुछ भगवान के लिए लगा दो तो क्या होगा भगवान की प्रतिज्ञा है ये यथाम प्रपत्यंती तुम अपना सब कुछ भगवान को दे दोगे तो भगवान अपना सब कुछ तुमको दे देंगे तो ज्यादा किसके पास है आपके पास ज्यादा है भगवान के पास फायदे में रहोगे कि नहीं धीरे बोल रहे हैं। <laughs> जानते हैं, लगा दिया और नहीं मिला <laughs> ना, ना, नामदेव जी हुए महाराष्ट्र में भक्त आ, आ, आ, उनकी कुटिया में आग लग गई आप लोगों ने सुना ही होगा झोपड़ी में जब आग लग गई तो उनको तो सर्व रूप में जैसे ज्ञानी भक्त हो भी थे सर्व रूप में अपने ठाकुर का दर्शन होता था वो सोचे कि आग का रूप धारण करके आज हमारे ठाकुर आए हैं इनकी भी सेवा करो आग में घी और बूरा डालने लगे, गए की कुटिया जल रही है अरे ठाकुर का भोग लग रहा है अग्नि देव बन के आए तो उसके अग्नि की आती तो घी और बूरा, लोग सोच रहे हैं अच्छा पागल महात्मा है अब जब यही घी डाल रहा तो हम लोग कहां से आग बुझाएंगे लोग देखते रहे कुटिया जल गई लोग चले गए बाबा लोग तो वैसे दुनिया की दृष्टि में आधे पागल होते होते हैं ना हाँ ना तो बोलो <laughs> तो लोग चले गए अब अगले दिन जब लोग आए तो नामदेव जी की कुटिया बड़ी सुंदर बनी हुई क्योंकि भगवान ने तो विश्वकर्मा को भेज दिया अरे मेरे भक्त की कुटिया जल गई लोग क्या कहेंगे भगवान के भक्त की ये दशा मेरे भक्त की दशा ठीक नहीं हो तो मेरी बदनामी जाओ बड़ी सुंदर कुटिया ऐसी कुटिया की यहाँ का कोई आर्किटेक्ट बना ही नहीं सकता लोग आए पूछे नामदेव जी कल तो कुटिया आपकी जल गई थी रात भर में इतनी सुंदर कुटिया बन भी गई कहाँ से कारीगर बुलाया कौन सा आर की आया नामदेव जी मुस्कराये बोले वो आर टैक्ट तभी मिलता है जब अपने हाथ से अपनी कुटिया में आग लगानी पड़ती है <laughs> भरोसा है तो करके देख लो <laughs> कौन आग लगाएगा भाई नामदेव जी को तो मिल गए पता नहीं हमारा घर भी जल जाए भगवान नाम है कि ये तो भरोसे की बात है विश्वास की बात है तो राधा बाबा ने इतनी सुंदर बात लिखी बोले अगर भगवान की वाणी पर भरोसा गीता, भगवान की वाणी ये यथा माम प्रपद्यंतान सतय भजाम में हम बोले अगर तुम भगवान को अपना सब कुछ दे दोगे तो भगवान अपना सब कुछ तुमको दे देंगे जो उन और दे ही देते हैं कुछ राम सुखदास जी महाराज कहते थे बोले लोग कहते थे कि महाराज आप पैसा नहीं लेते हो आश्रम नहीं बनाते हो आपकी सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में बोले बड़े बड़े पैसे वालों की ऐसी सेवा नहीं होती बड़े बड़े उद्योगपतियों की बड़े बड़े मिनिस्टरों की राष्ट्रपति की ऐसी सेवा नहीं होती जैसी सेवा पूज राम सुखदास जी महाराज की हुई जैसी सेवा पूज स्वामी अखंडानंद जी महाराज की हुआ कौन व्यवस्था किया किसने व्यवस्था की जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया भगवान ने अपना सब कुछ उनके लिए लगा दिया ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता है तो अभी प्राय बोले अर्चनम बंदनम दास्यम अर्चा करो पूजन करो सेवक बनो तो किसके बनो आ, बोले किसके बनो नारायण के कर्तव्य पालन जरूर करो आप गृहस्थाश्रम में है कर्तव्य पालन जरूर करो कर्तव्य पालन माने शास्त्र जितना विधान करता है शास्त्र जब तक विधान करता है शास्त्र कहता है आ, कम से कम चौबीस घंटे में दो घंटा रोज ईश्वर के लिए देना है बाईस घंटा आप समाज को दो परिवार को दो व्यापार को दो कोई बात नहीं लेकिन दो घंटा रोज ईश्वर को देना है ईश्वर का आदेश है अगर इस आदेश का पालन करोगे तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी कभी दुखी नहीं होगे दुख आएगा लेकिन दुखी नहीं होगे अर्थ थोड़ा सोच समझ के सुनना दुख नहीं आएगा ये मैं नहीं कह रहा परिस्थिति आएगी लेकिन परिस्थिति से दुख नहीं होगा उसमें भी प्रभु कृपा का अनुभव होगा जैसे प्रहलाद जी को होता है जैसे मीरा को होता है जैसे ध्रुव को होता है जैसे भक्तों को होता है लेकिन अब आप कहें महाराज हम तो इतने व्यस्त हैं इतने बिजी है दो घंटा नहीं दोगे तो रो फिर हा? फिर कौन बचाएगा भाई बाईस घंटा आपके लिए फ्री है 22 घंटा कहते जिसको देना है दो और करके देखना खाली प्रवचन नहीं है भगवान कृष्ण की जिनचर्या में लिखा है जब द्वारिका में भगवान कृष्ण रहते हैं प्रातःकाल चार बजे उठ जाते चार बजे उठने के बाद आचमन करते हाँ? हाथ पैर धोते और आचमन करने के बाद आत्मचिंतन करते आसन पे बैठ के भगवान है कोई जरूरत नहीं थी लेकिन गृहस्थाश्रम में लोक शिक्षा देना है बात में चिंतन करते हैं एक घंटा बैठ के चार से पांच तक पांच बजे स्नान करते हैं स्नान करके पूजन करते हैं पूजन करके माता पिता को जाके प्रणाम करते हैं प्रणाम करके बाल भोग करते हैं बाल भोग करने के बाद फिर राजसभा में जाते हैं ये जीवनी लिखी हुई आप उठा के देख लेना दशमस्क का उत्तरार्ध भगवत में हम भगवान के भक्त बनते हैं तो जो भगवान कम से कम हमको शिक्षा दे रहे हैं वो तो करना पड़ेगा मैं एक बार दिल्ली में ही प्रवचन कर रहा था मैंने कहा देखो द्वारिकाधीश भगवान चार बजे उठते हैं और तुम कृष्ण भक्त हो, हो तो तुमको पौने चार नहीं तो चार तो उठ ही जाना चाहिए तो दिल्ली के लोग तो बड़े बुद्धिमान होते हैं क्योंकि सारे देश से छठे छठे लोग तो यहीं आते हैं <laughs> <laughs> जानते उसने क्या जवाब दिया मेरे को इतनी हंसी आई अभी तक उसका जवाब मेरे को याद है सात आठ साल पहले की घटना है वो कहता है स्वामी जी हम द्वारिकाधीश भगवान के भक्त नहीं है मैंने कहा फिर किसके भक्त हो कृष्ण भक्त तो हो बोले नहीं हम बांके बिहारी के भक्त हैं वो आठ बजे उठते हैं <laughs> बाके बिहारी आठ बजे उठते हैं हम उनसे पहले साढ़े सात बजे उठ जाते अब ये बुद्धि का दुरुपयोग कहा जाएगा अरे भाई बांके बिहारी क्यों आठ बजे उठते हैं वो नहीं सोचा वो तो निधिवन में गोपियों के साथ रास करते हैं भक्तों को आनंद देते है तो वो इसलिए चार बजे सो नहीं जाते हैं वो तभी व आपको शायद पता हो कि ना हो बांके बिहारी का पर्दा पहले प्रातः काल पांच साढ़े पांच ही खुल जाता था गोस्वामी लोग खोल देते थे एक जो चौकीदार था बांके बिहारी की ड्यूटी में जो रहता था वो बड़ा भक्त था एक दिन बांके बिहारी चार बजे जब आए तो उसको दर्शन दे दिए वो बोला अरे आप कहा गए थे बोले बताना मत मैं तो रात में रोज निधि बन जाता हूँ वो चौकीदार तो चरण पकड़ लिया दर्शन हो रहे थे जल्दी जल्दी में क्योंकि क्यों ठाकुर क्यों? जी को लगा कि गोस्वामी जी आने वाले होंगे जल्दी उनको मंदिर में जाना और चरण पकड़ लिया तो उनका जो पैरों का क्या बोलते पाएजेब घुघरू क्या बोलते वो हाथ में आ गया वो जब पांच बजे गोस्वामी जी आए तो चौकीदार झगड़ गया अभी मंदिर मत खोलो बोले क्यों अरे बोले अभी तो ठाकुर जी आये हैं कब सोएंगे अभी चार बजे आए तुम तो पांच बजे जगा दोगे तो आराम कब करेंगे सोएंगे कब बोले मैं तो मंदिर साढ़े बजे बंद करके गया था अभी आए तुम क्या करो बोले नहीं वो गए थे कहीं मैं तो चार बजे देखा आते हुए उनको कहाँ गए थे बोले वो तो कह रहे थे मैं निधि बन गया था गोस्वामी लोग पहले बड़े भक्त होते थे उसको डाउट हुआ कि लगता है कुछ राहस तो है बोले कोई प्रमाण बोले हाँ प्रमाण ये ठाकुर जी के पैर का पाजेब वो दिखाया वो बांके बिहारी को जो गोस्वामी जी पहनाते थे वही पाजेब चौकीदार के हाथ में था उस दिन से बांके बिहारी को उठाना आठ बजे प्रारंभ हुआ तो ठाकुर जी क्यों आठ बजे उठते हैं वो तो एक अलग रास है वो तो लीला है आप लोग ऐसा कोई अच्छा काम तो नहीं करते हैं कि आठ बजे उठे हाँ तो अभिप्राय भाई दो घंटा मैं कह रहा था दो घंटा अगर आप ईश्वर के लिए देते रहे और ये दो घंटा किस एज के लिए, लिए लिखा है मालूम 25 से 50 की एज वालों के लिए जो जीवन का व्यस्तम टाइम होता है अत्यधिक व्यस्त टाइम जो होता है 25 से 50 के एज वालों को मिनिमम दो घंटा एक घंटा सत्संग और एक घंटा साधना ये नित्य कर्म लिखा हुआ है और 50 के बाद तो और बढ़ाना चाहिए जितना बढ़ा सको इतना देते रहो 22 घंटा आपके अच्छे हो जाएंगे 22 घंटा आनंद में हो जाएंगे दो घंटा रोज ठाकुर जी को देते रहो ये शास्त्राज्ञा तो महाराज इस प्रकार से बोले जो करना आत्म समर्पण करना है तो भाई साधु हो जाए तब तो पूर्ण समर्पण हो ही जाएगा गृहस्थ रहते हुए भी माम अनुस्मर युद्ध किसको आदेश दिया भगवान ने गीता में मामुस्मर युद्ध चा अर्जुन को आदेश देते भगवान कृष्ण मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर दोनों काम क्या साथ में हो सकते हैं क्या युद्ध करेगा तो स्मरण नहीं हो सकता है स्मरण करेगा तो युद्ध नहीं हो सकता है भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं इसकी भाष्य में यदुद्देश्यक कर्म होता है ही फल की प्राप्ति होती है अगर अर्जुन अपने स्वार्थ से युद्ध करेगा तो कर्म उसका अपना होगा और श्री कृष्ण की आज्ञा मान के युद्ध करेगा तो अर्जुन का युद्ध करना भी श्री कृष्ण का भजन बन जाएगा वही है मामुष्मुद्धा अलग से स्मरण करे की ना करे आज्ञा आज्ञा पालन ही सेवा होती आज्ञा पालन ही भजन होता है तो अगर आप गृहस्थास्त्र में भी हैं, तो शास्त्र जो भगवान की आज्ञा है उसके अनुसार अगर हम चलते हैं दो घंटा रोज भगवान को देते रहे आप देखना आपका जीवन मुस्कराता रहेगा हाँ सुखी रहेगा जो प्रायः कई लोगों को देखा जाता है कई लोगों को कई साल के बाद मिलो ऐसा लगता है जैसे किसी गमी में बैठे हो ऐसा उदास चेहरा हाँ सूखा हुआ चेहरा क्यों सब कुछ है पैसा है गाड़ी है नौकर है क्यों क्योंकि उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन नहीं किया दो घंटा रोज ठाकुर को नहीं दिए दो घंटा ठाकुर को देते चलो सारे संसार से ठाकुर पार करने का ठेका लेता है तुम्हारा कितनी छूट है इतनी छूट कोई से कोई मालिक आपको देगा आठ घंटे से कम जॉब कोई मालिक नहीं करवाता आठ घंटे से करवाता कहीं भी आप जॉब करेंगे आठ घंटा तो मिनिमम है आज तो दस घंटा 12 घंटा कितना भी हो जाए और हमारे ठाकुर जी कितना चाहते केवल दो घंटा सारे जीवन की जिम्मेदारी लेते दो घंटा कौन ज्यादा अच्छा है दुनिया का जॉब ज्यादा अच्छा है कि ठाकुर का इसीलिए हम लोग ठाकुर का जॉब करते हैं। <laughs> हमारे गुरु जी कहते थे हम लोग सरकारी वकील सरकारी हाँ सरकारी वकील माने ठाकुर जी के वकील है हम लोग कोई भी पक्ष हो हम ठाकुर जी के पक्ष को ही सिद्ध करेंगे हा? कहीं भी कुछ भी हो जाए हम लोग कई लोग कहते हैं बाबा जीओ की तो बड़ी मौज है क्या मौज है एक घंटा सुबह बोल दिया एक घंटा शाम को बोल दिया दिन भर ना गाड़ी की चिंता ना पैसे की चिंता ना भोजन की चिंता हा? क्या आनंद है कोई नई कोठी बनवाता है गुरु जी आपके लिए एक कमरा बना पहले आप रहिए आके क्यों स्वामी जी पुनित बना रहा हुआ आपके लिए हमारे लिए <laughs> कोई नई गाड़ी लेता है गुरु जी पहले आप बैठिए कोई नया सामान लाता है गुरु जी आप उद्घाटन कर दीजिए एक बार तो आपको विनोद की घटना बताऊं बांदा जिले में कथा चल रही थी एक व्यक्ति प्लेट में कुछ ढक कर के लाया मैं सोचा कुछ प्रसाद वगैरह होगा मैंने कहा क्या बोले इसका उद्घाटन आपको करना है मैंने जब कपड़ा उठाया तो उसके अंदर पिस्टल था <laughs> मैंने <laughs> कहा बाप रे तो पिस्टल का उद्घाटन भी मेरे से कराएगा बोले अब गुरु जो भी होगा करना तो को पड़ेगा मैंने कहा मेरे को तो चलाना नहीं आता बोले मैंने लोड कर दिया खाली ऊपर को टाइगर दबा दो मैंने कहा अरे टाइगर उल्टा ये सब तटना अब तो बांदा जिला आप लोग जानते हैं और घबड़ाना मत में भी उसी जिले का हूँ तो इसीलिए वो लोग परिचित थे लेकिन मैं चलाना नहीं जानता था क्यों बचपन से मैं निकल गया वहां तो घर घर में राइफल और पिस्टल तो अभी अभिप्राय कहने का क्या है कुछ भी व्यक्ति लाएगा पहले महात्मा जी को देगा गुरु जी को देगा गुरु जी को कोई चिंता नहीं एक घंटा सुबह प्रवचन कर दिया एक घंटा शाम को कर दिया बाकी कानोड़िया जी जाने खेतान जी जाने झुंझुनू ला दी जाने अपने क्या चिंता ना गाड़ी की चिंता ना ड्राइवर की चिंता ना भोजन की चिंता तो दो घंटे तो जॉब कर रहे हैं न कि ज्यादा कर रहे हैं बताओ दो घंटा कर रहे है ना दो घंटा जॉब में इतना आनंद है तब आप लोगों का क्या विचार कठिन काम <laughs> आ जाओ मिशन में अगर किसी का विचार हो स्वामी जी तो लेकिन लेंगे ठोक दबा के लेंगे ऐसे नहीं कि भाग जाओगे बीच में <laughs> अगर किसी को आना आ, ये आनंद है अगर ईमानदारी से और ये सच बात है विनोद की बात नहीं है पहले हम लोगों को लगता था कि ठाकुर जी शायद कुछ नहीं करते अब हम मैं कह सकता हूं कि ठाकुर जी जितना करते हैं हम लोग उनके लिए कुछ नहीं करते इतनी कृपा कृपा ही है कृपा ही वो केवल हम लोग कितना जब करते हैं कितना पाठ करते हैं, कुछ नहीं वो उनकी कृपा के सामने कुछ नहीं ये सच है मेरी बात पे विश्वास करो तुम लोग एक घंटा रोज ठाकुर जी की साधना करने लग जाओ छह महीना एक साल बाद मिलना आपको दुखों से छुटकारा मिल जाएगा परिस्थिति नहीं बदलेगी ध्यान रखना वाक्य पे परिस्थिति वही रहेगी लेकिन परिस्थिति में दुख में का अनुभव नहीं होगा परिस्थिति में प्रभु की कृपा का अनुभव होने लग जाएगा वही कहते हैं प्रहलाद जी महाराज अगर समर्पण भी करना है पिताजी तो किसके प्रति करें नारायण के प्रति विष्णु के प्रति इस प्रकार नवधा भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी कहाकशपू के गोद में बैठे हुए जो नारायण का दुश्मन है आप उनका आनंद देखो और तो जब हम लोग कह के सुन के इतना आनंद ले रहे हैं तो प्रहलाद जी जैसे महापुरुष आप सोचो वहां श्रोता कौन थे हाँ चंडा मर्क तो सब दैित उनका पिता हाँ, हिरण कशपू और उनके बीच में प्रहलाद जी नवधा भक्ति का उपदेश करते आनंद में डूब जाते है क्यों उनके हृदय से आनंद छलक रहा है उनके हृदय में आनंद छोड़कर कुछ है ही नहीं इसलिए जहाँ भी बोलते हैं जो भी कहते हैं आनंद ही आनंद होता है ऐसे प्रहलाद जी महाराज नवधा भक्ति का उपदेश किए उसको सुन करके अब हिरण का क्या रिएक्शन होता है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे